योग प्रदीप सदर्शन समन्वय सांख्य के मुख्य ग्रंथ पांचवा सांख्य सूत्र ये पाँच सौ सत्ताईस सांख्य सूत्र छः अध्यायों में विभक्त है पहले अध्याय में विषय का प्रतिपादन दूसरे में प्रधान के कार्यों का निरूपण तीसरे में वैराग्य चौथे में सांख्य तत्वों के सुगम बोध के लिए रोचक आख्या पाँचवें पर पक्ष का निराश और छठे में सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय है इस पर विज्ञान भिक्षु ने सांख्य प्रवचन भाष्य लिखा है सामान्यतः ये कपिल मुनि के बनाए हुए सूत्र माने जाते हैं और शरद्यायी सांख्य दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है इनके संबंध में कई आधुनिक विद्वानों का विचार है कि यह सांख्य सप्तति के आधार पर लिखा हुआ उसके पिछले समय का ग्रंथ है क्योंकि इसमें बहुत से सूत्र सांख्य कारिका से लिए हुए प्रतीत होते हैं शंकराचार्य ने सांख्य कारिका के अतिरिक्त इसके सूत्रों को कहीं भी प्रमाण में उद्धृत नहीं किया है वासस्पति मित्र मिश्र ने जिन्होंने अन्य सब दर्शनों और सांख्य कारिका की भी टीका की है इस ग्रंथ में से एक भी सूत्र को प्रमाण रूप में नहीं दिया है इससे सिद्ध होता है कि इन सूत्रों के संग्रहकर्ता विज्ञान भिक्षु हैं और संभव है उनमें से बहुत से सूत्र स्वयं उनके बनाए हुए हों जैसा कि सांख्य प्रवचन भाष्य की भूमिका से प्रतीत होता है कालार्क भक्षितम सांख्यशास्त्रम ज्ञान सुधाकरम भूयोपि पुरियस्य बचो स्मृतयी है सांख्य ज्ञान चंद्रमा को कालरूपी राहु ने निगल लिया है उसकी एक कला शेष रह गई है उसको फिर मैं अमृत रूपी वचन से पूरा करूंगा। स्वयं विज्ञान भिक्षु ने भी तत्व समास को ही अपने सांख्य प्रवचन भाष्य का आधार माना है जैसा कि उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा है तत्व समासाक्ष्यम ही यक्षिप्तम सांख्य दर्शनम तसव प्रकर्षणस्याम निवर्चनम तत्व समास नामी जो संक्षिप्त सांख्य दर्शन है उसी को इस सड़ अध्यायी दर्शन में खोल बतलाया गया है इसके विपरीत कई विद्वानों ने इसको प्रामाणिक और प्राचीन सांख्य दर्शन माना है उनके विचारानुसार सांख्य प्राप्ति से इसमें सूत्र लिए गए हैं इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता हो सकता है कि इसी संख्या सप्तति में से वे सूत्र लिए गए हों अथवा किसी अन्य सांख्य ग्रंथ से इन दोनों में लिए गए हों सांख्य सप्तति को इनकी अपेक्षा अधिक प्रसिद्धि और लोकप्रियता प्राप्त होने का कारण इसके सरल और आर्या छंदों में श्लोकबद्ध होना हो सकता है इन सूत्रों पर अनिरुद्ध वृत्ति विज्ञान भिक्षु से पूर्व समय की मानी जाती है अभिप्राय इन सूत्रों का प्रवचन भाष्य लिखना ही हो सकता है जिसका संकेत उनके शिष्य भावा गणेश ने अपने तत्वयार्थार्थदीपन में स्थान स्थान पर किया है वैसे ही विज्ञान भिक्षु को सांख्य योग को पुनः प्रतिष्ठित करने का सुयस प्राप्त है इनके योग दर्शन व्यास भाष्य पर योगवार्तिक और सांख्य योग के आधार पर ब्रह्मसूत्र पर विज्ञानामृत भाष्य अति उत्तम और प्रसिद्ध ग्रंथ हैं इनके अतिरिक्त इन्होंने सांख्यसार तथा योगसार में इन दर्शनों के सिद्धांतों को संक्षिप्त और सरल ढंग से प्रतिपादन किया है किंतु इन सूत्रों को कपिल मुनि प्रणीत कहना अत्यंत भूल है क्योंकि आधेय शक्ति योग इति पंचशिखी से इनका पंचशिखाचार्य के पश्चात तथा बौद्धों का शून्यवाद वैशेषिकों के छ पदार्थ और सूत्र छियासी में न्याय के सोलह पदार्थों का वर्णन होने से इनका वैशेषिक न्याय और बौद्ध धर्म के पीछे बनाया जाना सिद्ध होता है